महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व अष्टाविशोध्याय युधिष्ठिर और दुर्योधन का युद्ध दुर्योधन की पराजय तथा उभय पक्ष की सेनाओं का अमर्यादित भयंकर संग्राम संजय उवाच युधिष्ठि महाराज वृषज तम शराण बहुन् दुर्योधन और राजा प्रत्यगृहनाद भी तवत संजय कहते हैं महाराज बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युधिष्ठिर सहसा, तेश्ट सहसा आते हुए आपके महारथी पुत्र को धर्मराज युधिष्टिर ने तुरंत ही घायल करके कहा अरे खड़ा रह खड़ा रह दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ उसने युधिष्ठिर को नौ तीखे बाणों से बेन्ध कर बदला चुकाया और उनके सारथी पर भी एक भल्ल का प्रहार किया तथो युधिष्ठिर राज मुकाम दुर्योधन दुर्योधन तब ने पर पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले बाण दुर्योधन चतुर चतुरो दुर्योधना चतुर महारथ पंचमे न सिरह कायाथेपत महारथी युधिष्ठिन ने उनमें से चार बाणों द्वारा दुर्योधन के चारो घोड़ो को मारकर पांचवें से उसके सारथी का भी मस्तक धड़ से काट गिराया ना दुर्योधन के ध्वज को सातवें से उसके धनुष को और आठवें से उसकी तलवार को भी पृथ्वी पर गिरा दिया पंचभे नृपतिम चापे धर्मराजो दया तन पाँच बाणों से धर्मराज ने राजा दुर्योधन को भी गहरी चोट पहुंचाई। हतास्वात्तु रथा तस्म अवत्य सुतस्तभ उत्तम व्यसनम प्राप्त भूमा वैवावचत उस अश्वहीन रथ से कूदकर आपका पुत्र भारी संकट में पड़ने पर भी वहाँ पृथ्वी पर भी खड़ा रहा युद्ध छोड़कर भागा नहीं तम तो कक्षगत दृष्ट् कर्ण द्रोणी कृपादेह अभ्यवर्तन सहसा परिपसनो नाधिपम उसे संकट में पड़ा दे कर्णअस्वस्थामा तथा कृपाचार्य आदिवीर अपने राजा की रक्षा के लिए रक्षा चाहते हुए सहसा युधिष्ठिर के सामने आ पहुँचे अथ पाण्डवसुता सर्वे परिवार युधिष्ठिर अन्वजूस मरे राजुद्धम अवर्त राजन तत्पश्चात समस्त पांडव भी युद्धिर को सब ओर से घेरकर उनका अनुसरण करने लगे फिर तो दोनों दलों में भारी युद्ध छिड़ गया तत सहसाणी प्रावाद्यंत महामृद ततः किल किला शब्द प्रादुरासन मही पते भोपाल तदनंतर उस महासमर में सहसत्रों बाजे बजने लगे और महाकिलकिलाहट की आवाज गूंज उठी समरे रथाच रया सा उस युद्ध में समस्त पांचाल कौरवों के साथ भिड़ गए पैदल पैदलों के हाथी हाथियों के रथी रथियों के और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ युद्ध करने लगे द्वंद्व्यासन महाराज प्रेक्षणी यान संयुगे विविधान्यप्य चित चिंतिया शस्त्रवंतमा च महाराज उस रणभूमि में होने वाले नाना प्रकार के अचितनीय शस्त्रयुक्त तथा उत्तम द्वंदयुद्ध देखने ही योग्य थे समरे चित्रम अयोध्यंत महावेगा परस्पर वध वे महान वे वेगशाली समस्त सूर्वी समरांगण में एक दूसरे के वध की इच्छा से विचित्र शीघ्रता तथा सुंदर रीत से युद्ध करने लगे अन्योन्यम समुर्जोध व्रतम अनुष्ठिता नही नहिते समर चक्रो पृष्ठ तो वे वीर योद्धा के व्रत का पालन करते हुए युद्धस्थल में एक दूसरे को मारते थे उन्होंने किसी तरह भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई मुहूर्तम एवं तद युद्धम आसीन मधुर दर्शनम तत्न्मत्तराजन निर्मया राजन दो ही घड़ी तक वह युद्ध देखने में मधुर जान पड़ा फिर तो वहाँ उन्मत्त के समान मर्यादा शून्य वर्ता होने लगा रथी नागम सम्यारियन्य सरई प्रेस या मास काला तर सन्नत पर्व रथी हाथी का सामना करके झुकी हुई गाँठ वाले तीखे बाणों द्वारा उसे विदर्ण करते हुए काल के गाल में भेजने लगे नागाखयान समाचा बहुत द्वारा बासुरुग्रम तत्र तत्र तथा हाथी बहुत से घोड़ों को पकड़ पकड़ कर रणभूमि इधर उधर फेंकने और विदर्ण करने लगे उससे वहां उस समय बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया हयारोहाश बहव पिवार गजोत्तम तलश्दरमश्चक्रु संपत धाम ततस्तास्तू द्रवमाणा महागजान पार्शत पृष्ठत निर्जघ्नुह सान बहुत से घुड़सवार उत्तम गजराजों को चारों ओर से घेरकर इधर उधर दौड़ने और ताली पीटने लगे इससे जब वे विशाल काय हाथी दौड़ने और भागने लगते तब वे घुड़सवार अगल बगल में अगल बगल से और पीछे की ओर से उन पर बाणों की चोट करते थे विद्राभ्य च बहूण स्व नागाराजन मधोत्कटाह राजन कितने ही मत हाथी भी बहुत से घोड़ों को खदेड़कर उन्हें दांतों से दबा कर माँ डालते अथवा वेगपूर्वक पैरों से कुचल डालते थे सातुर्गान विषाण विभु रुषाम अपरे चक्ष पुरे गृत बला कितने ही हाथियों ने रोष में भरकर सवारों सहित घोड़ों को अपने दांतों से विदीर्ण कर डाला तथा कुछ अत्यंत बलवान गदराजों ने उन घोड़ों को पकड़कर वेग पूर्वक दूर फेंक दिया पादा तेराहता नागा विपरे सो चक्रुरात स्वरम घोरम दुद्रव दिशो प्रहार का अवसर मिलने पर पैदल सैनिक भी चारों ओर से हाथियों को गहरी चोट पहुंचाते और वे घोर आरतनात करते हुए संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग जाते थे पदाती सहसा प्रद्रुता महा हवे उत्स्याभरणम तुर्णम अवप्लुत्य रणाजिरे निमित्त मनमानसु परिणाम महागजा जागर पैदल सैनिक में अपने आभूषण त्याग कर तुरंत उछल उछल कर बड़े वेग से भागने लगे उस समय सहसा भागते हुए उन पैदलों के उन विचित्र आभूषणों को अपने ऊपर प्रहार होने में निमित्त मानकर हाथी उन्हें सूढ़ से उठा लेते और फिर दाँतों से चबा फोड़ डालते थे तांसु प्रसक्तान वही पदाते इस प्रकार आभूषणों में उलझे हुए उन हाथियों और उनके सवारों को चारों ओर से घेरकर कर महान वेगशाली तथा मत पैदल योद्धा मार डालते थे अपरे हस्तभे हस्त महाहवे तो, निपतन तो सुशिक्षित कितने ही पैदल सैनिक उस महासम में सुशिक्षित हाथियों की सूडों से आकाश में फेंक दिए जाते और उधर से गिरते समय उन हाथियों के दंताग्रभागों द्वारा अत्यंत विजर्ण कर दिए जाते थे अपरे सहसा विषाणू सेना अंतरम के त्र महागज क्षुर्णगात्रा महाराजा विक्षिप्य चुनः पुनः अपरे बिजना देव बिभ्राम निहता भृत कितने योद्धा हाँियों द्वारा पकड़े जाकर उनके दांतों से ही मार डाले गए महाराज बहुत से विशाल काय गजराज सेना के भीतर घुसकर कितने ही पैदलों को सहसा पकड़कर उनके शरीरों को बारंबार पटक पटक झटककर चूर चूर कर देते और कितनों को व्यजनों के समान घुमाकर युद्ध में मार डालते थे पुरस्ाहम अपरे शाम विषाम पते ही शरीरान्यतिविधान ही तत्र तत्र प्रजानाथ जो हाथियों के आगे चलने वाले पैदल थे वे दूसरे पक्ष के हाथियों के शरीरों को जहां घायल कर देते थे प्रतिमाने सुदंत प्रास तो कहीं कहीं पैदल सैनिक प्रास तोमर और शक्ति द्वारा शत्रु पक्ष के हाथियों के दोनों दातों के बीच के स्थान भी कुंभ में और ओठों के ऊपर प्रहार करके उन्हें अत्यंत काबू में कर लेते थे गजाके कितने ही हाथियों को अवरुद्ध करके पार्श्वभाग में खड़े हुए अत्यंत भयंकर रथी और घुड़सवार उन्हें बाणों से विदिंड कर डालते जिससे वे हाथी वही पृथ्वी पर गिर जाते थे सा दिन तोमरण महामृद भूमृद वेगेन स शर्मा पदाति उस महासमर में कितने ही हाथी सवार सहता तुमर का प्रहार करके ढाल सहित पैदल योद्धा को गिरा कर, उसे वेगपूर्वक धरती पर रौन ढालते थे तथा काशित, तत्र तत्र तत्र नागा परिग्रिया सा वरण काचि त्र तिशा पते रहा परिगृह चमीस व्या क्षिपण सहता त्र घोरूपे भयाद के नारा चयन निहिता से से बद्र रुग्नम उस घोर एवं भयानक युद्ध में कितने हाथी निकट आकर अपने कुछ आवरण रथों को पकड़ लेते और उन्हें भेदपूर्वक पूर्वक कर सहसा दूर फेंक देते थे फिर वे महाबली हाथी भी नाराजों से मारे जाकर भद्र के तोड़े हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे योधा योधान से युद्धा दूसरे योद्धाओं को निकट पाकर युद्ध में उन पर मुक्कों से प्रहार करने लगते थे कितने ही एक दूसरे की चुटिया पकड़कर परस्पर झटकते फेंकते और एक दूसरे को घायल करते थे स्पुरतो दूसरा योद्धा अपने दोनों भुजाओं को उठाकर उनके द्वारा शत्रु को पृथ्वी पर पटक देता और एक पैर से उसकी छाती को दबाकर उसके छटपटाते रहने पर भी उसका सिर काट लेता था पततरो राज सि रथ शस्त्र काम्जयत राजन दूसरा सैनिक किसी गिरते हुए योद्धा का सिर अपनी तलवार से काट लेता था और कोई जीवित शत्रु के ही शरीर में अपना शस्त्र घुसेड़ देता था मुष्टि युद्ध महाच्चा सेोधाण त्र भारत तथा केश ग्रहचौ ग्रहो बाहु युद्धम जैरव भारत वहाँ योद्धाओं में बहुत बड़ा मुष्टयुद्ध हो रहा था सभी भयंकर केश ग्रहण और भयानक बाहु युद्ध भी चालू था समास चाण्य न तथा था जहार समय प्राणान नाना शस्त्र अने कोई कोई योद्धा दूसरे के साथ उलझे हुए सैनिक से स्वयं अपरिचित रह नाना प्रकार के अनेक अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध में उसके प्राण हर लेता था संकुले कबंधान्यु सत्यो थ सहस्र इस प्रकार जब सभी योद्धा युद्ध में लगे थे और तुम्ल संग्राम चल रहा था उस समय सैकड़ों और हजारों कबंध धड़ उठ खड़े हुए थे। खून से, से भोगे हुए खून से भींगे हुए शस्त्र और कवच गाढ़े रंग में रंगे हुए वस्त्रों के समान सुशोभित होते थे एवम ए तहत युद्धम दारुण शत्र उन्मत्त गंगा प्रतिम शब्दे नापूरी यगत इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण यह महाभयानक युद्ध बढ़ी हुई गंगा के समान जगत को कोलाहल से परिपूर्ण कर रहा था नव न परे राज्य जायनते सरातुराहम योद्यम युध्यंते राजानोजयृधि राजन बाणों की चोट से व्याकुल हुए अपने और पराय योद्धा पहचान में नहीं आते थे विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा लोग युद्ध करना अपना कर्तव्य है यह समझकर कर जूझ रहे थे स्वाम से जगडुर महाराज पराचय वह समागतान उभ से हो रही व्याकुलत महाराज सामने आए हुए अपने और शत्रु पक्ष के योद्धाओं को भी अपने ही पक्ष के लोग मा डालते थे दोनों सेनाओं के वीर मर्यादा शून्य युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे रथय भग्नि महाराजा बारण स निपातित हय स् पति सत्य सीपातित अगम्य रूपा पृथ्वी छप्यत राजेंद्र टूटे हुए रथों धराशायी हुए हाथियों मरकर गिर हुए घोड़ों और गिराए गए पैदल सैनिकों से, से छड़ भर में यह पृथ्वी ऐसी हो गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया छड़े नासन मही पाल छत जोग प्रवर्ति पंचालान हन कर्ण त्रिघता भोपाल क्षण भर में वहां भूतल पर खून की नदी बह चली ने पांचालों का और अर्जुन ने त्रिगर्तों का संहार कर डाला भीमसेना कुरराज हस्तनेकस एवं स क्षयोग वृत्त कुर पांडव से नो अपने गूर्य कांक्षताश राजन भीमसेन ने कौरवों तथा आपकी गज सेना को सर्वथा नष्ट कर दिया इस प्रकार सूर्यदेव के अपराह काल में जाते जाते कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में महान यश की अभिलाषा रखने वाले वीरों का यह विनाश कार्य सम्पन्न हुआ इस श्री महाभारती कर्ण परमणि संकुल युद्ध अष्टाविशोध्या इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ